बाकी तक कहा सूरमा बमबाजी करना कोई बहादुरी नहीं दूसरों की निंदा करना सारी पृथ्वी का राज करना यह कोई बड़ी बहादुरी नहीं अंत में मौत के आगे खिचड़ी निकल जाती है सूरमा वहा है जो अपने आत्म स्वभाव को जानता है जगाता है स्वभाव विजय है अपने आत्म स्वभाव पर स्थिति करे जीव भाव के स्वभाव पर विजय पाए वही वास्तव में सूर है ऐसा भगवान ने औदव को बताया दूसरों को भी शूर बनाता और गिदड़ दूसरों को भी गिदड़ बनाता गीदर वो घर ऐसा हो जाएगा तो हम मर जाएंगे तो हम फलन हो जाएंगे तो अरे हम मरे ऐसी चीज हम है क्या ऐसी कौन सी मौत है जो मेरे को मार सकती है मारेगी तो शरीर को मारेगी वो तो डर डर फोक मरेगा दूसरे का भी मरेगा डर का जल्दी मरेगा जो नहीं मरता है उस आत्मा का विचार करें स्वभाव विजय सूर्य है मरने वाले स्वभाव पर विजय पाएकारी स्वभाव पर विजय पाए चिट चिड़ चेचे काबर छाप स्वभाव पर विजय पाए स्वभाव विजय शौर्य है स्वभाव पर विजय पाए आत्म स्वभाव जगाए ये हल्के स्वभाव में ही तो मर रहे हैं चोरी कपट भय चिंता शो को करना दुनिया के जीजे तो अपने आप खिंच के आती है कह को बेईमानी का आश्रय लेना बेमानी के स्वभाव पर विजय ये ढोंग के स्वभाव पर विजय पाऊं समझता है ढोंग पाखंड के विजय पर स्वभाव पर विजय पाओ स्वभाव विजय हाँ जी वशिष्ठ जी बोले पर विजय पाते तो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं मिटा सकते सी, ऐसी औषधिया ऐसी घर बैठे आके साधु जाते और मंत्र दीक्षा ले जाते हैं सभी आत्मा लेकिन ढके हुए ज्ञानी ने अस् पादक पर्दा आभाना पादक पर्दा हटा दिया है पर्दा ऐसा नहीं कपड़े का कोई ईश्वर तो का अस्तित्व है कि नहीं वो संदेह गया है तो अनुभव किया हो तो एक होता है साधक ईश्वर के अस्तित्व को अपना मानता है लेकिन अनुभव नहीं है अज्ञानी को तो मानता भी नहीं तो मानता कहीं होगा क्या करता ऐसा होगा अल्लाह ऐसा होगा भगवान ऐसा होगा गॉड ऐसे करके कल्पनाता है आत्मा है ऐसा शास्त्र लेकिन फिर भान नहीं होता तो अभाना पादक आवरण अभाना पदक आवरण के लिए गुरु बताए वो साधन और अपनी हिम्मत अभाना का आवरण हट गया तो निरावरण हो गया निरावरण हो, हो गया तो बस वो तो साक्षात नारायण की मूर्ति है नेता देता खाता पिता सब करते कराते भी निरावरण अपने आत्मा में बोलते ईश्वर के साक्षात के लिए जा पाने के लिए तो फिर संसार के आकर्षणों को छोड़कर ईश्वर के रास्ते जाता है को, को तो छोड़ा, मन कर सं कमाए खाए तो बोले तो लो ये खा लो ये खा लो ये रहो ऐसा करके गिराएंगे नहीं तो संसार में कुछ विघन आए बोले देखो ऐसा है तुम घर आ जाओ ये है वो है अब जो घर में रहते हैं तो क्या उनके विघन चले गए क्या, तो क्या हम साधना छोड़ के तुम्हारे पास आ जाए तो जिनके कुटुम्बी साधना नहीं करते उनके विघन हट गए क्या कीचड़ तो में गिरे हैं दूसरे को भी कीचड़ में गिराते घरों में संसार में पड़े वो अपना कुटुंबी हो ना उसको भी बोलते है अच्छा घर में आओ जरा हमारे को मदद करो जरा ऐसा करो जरा ऐसा करो तुम हमारे बेटे हो तुम हमारी बेटी हो ये जीव भाव के संस्कार डालेंगे इसलिए हम तो सात साल किसी से नहीं मिले चाहे पत्नी हो जाए, पत्नी भाई हो जाए, माँ हो इसी से क्यों मिलना ईश्वर से मिले बिना हो किसी से क्यों मिलना मैं तो अहमदाबाद और दिशा में क्या दूरी नहीं मिलते। ही नहीं चला काल देते। में रहते को ही नहीं किसको रहते में को ऐसे रोज रोज आए घर गए फिर उधर गए वो मन करके आए फिर चाटने गए फिर, फिर आए फिर चाटने गए फिर बोले बापू जी गया दो हम घर में ही रहकर भजन कर वहाँ चाट उदा हो <laughs> ईश्वर के रास्ते चल पड़े तो चलना तो है नहीं ईश्वर के रास्ते ऐसे ही आ गए संसार के धक्के लगे तो आ गए फिर जरा उधर ठीक हो गया तो चले गए ऐसे लोग तो पट्टू तो होते ना घर के ना घाट के जिसका लक्ष्य वो झेल नहीं होता शास्त्रों गुरु के आज्ञा के अनुसार कदम मिला के चलते हुए को बाते बाकी तो ऐसे ही संसार के धक्के खाने के लिए पैदा होते खाके खा मर जाते जिनको ईश्वर प्राप्त नहीं करना अनावरण नहीं होना तो ये कर लू तो दुख मिट जाए, वो कर लू तो दुख मिट जाए, ये दुख मिटाने का तरीका गलत है इसलिए तो संसारियों को दुख नहीं मिटते ना एक दुख मेटा तो दूसरा है दूसरा मेटा तीसरा है अंत में शरीर मर जाता है दुख रह जाता है जहाँ दुख, दुख नहीं पहुँचता उस आत्मा में पहुंचना है निरावरण होना है बहुत ऊंची बात है ऊंचा है राजा चाहिए इसमें बारह साल लग जाए तो लगा देना चाहिए पचास तो साल लग जाए तो लगा देना चाहिए तो पाने के लिए निना चाहिए हल्की बातों से हल्के चिंतन से पतन होता है रात को सपना भी ऐसे ही देखना चाहिए सत्संग सुन रहे ध्यान कर रहे आ, एक बार हमको लालजी महाराज ने मंत्र दिया था कोई हनुमान जी की सिद्धि का किसी साधु ने दिया था ने तो उन्होंने मेरे को बताया जैसे ये साधु ने बताया तो अपन बना और लिया लाल जी महाराज ने बताया एक साधु ने मंत्र दिया मैं क्या कौन सा दिया बताओ तो उन्होंने बताया हनुमान जी, जी का रोज एक टाइम भोजन करने तो हनुमान जी का जप करने का देखने सातवें दिन उपवास करना और रात को जागना तो हनुमान जी आ जाएंगे और बातचीत करेंगे मेका सात दिन में हनुमान जी आ गए बात करे तो तो क्या फिर करो हमने और ने चालू कर दिया दिन हो साथ दिन। तो जब करते -करते उजागरा करना है डीशा के आश्रम में थे फिर सोचा कि कमरे में उजागरा करे कमरा बंद करके बैठे हनुमान जी तो उड़ के आएंगे तो आने में तकलीफ होगी मोटे होंगे तो कमरे को चलो छत पर ही लेटते छत पर ही बैठ के जब करते हनुमान जी को आने में ना है वो संस्कार तो थे। का आत्मा मेरा आत्मा जो कृष्ण है वो मेरा आत्मा है जो राम का आत्मा है मेरा आत्मा है वो तो गुरु की कृपा तो हो चुकी थी तो ये मैंने थोड़ा विनोद मात्र किया तो करते करते थोड़ी थपानी तो हम लेट गए ले तो हनुमान तुम आ, आ गए तो, तो मैं कहता, उट उट तो क्या कर लू तुमको आ गई मेरे सिवा तुम्हारी ताकत तुम का है? तुम कौन होते होता <laughs> मेरी सब पसी होती खुली <laughs> फिर वो ही मंत्र दूसरे को को, दिया, उधर का कोई बारा था उसने किया तो सातवें दिन पीपल पे से कोई उतर रहा है और कहा मेरा तेज सहन नहीं कर सकोगे इसलिए मंत्र नहीं करना छोड़ दो भी गया था थोड़ा फिर वो डायरी में लिखा था और उसको दिया था चलो क्या क्या क्या है मंत्र क्या मंत्र मंत्र योग ये गया डायरी में गया। तो मंत्रों में इष्ट को आकर्षित करने की ताकत होती है बुलावा होता है, लेकिन उपदेश उपदेश आएगा, आशीर्वाद दे दे, देगा, देगा, देगा, आत्मज्ञान आत्मज्ञान का का वो करो, भगवान आए और तो भी गुरु, गुरु, का उपदेश। जो, रहे गुरु बता रहे। जो राम जी ने हनुमान जी को बताया वही आत्मज्ञानी गुरु ने हमको बता दिया हनुमान तो जी ने जितनी मेहनत की सेवा की वैसे तो हमको आसानी से मिल गया वापिस हनुमान तो जी को कदर थी कैसे लगे रहे इतनी बड़ी योग्यता के धनी हनुमान फिर भी आत्मज्ञान के लिए लगे रहे अर्जुन इतना बड़ा योग्यता फिर भी आत्म ज्ञान के लिए लगा रहा चाल तो न न मारा, मारा कान मा के। कान कोई कोई कान जाओगे उल्टी नती हम हरिओम कर पकड़ समझाए थे वाला हम का तो तो उनके मन की उल्टी हमको आए तारा है ना लगन से तू तो घोड़ा बेस घोड़ा तो बैठे पे शू थ बदलो म बदलो तो तो लगन तो सा जब तक ईश्वर ने मिलते तब तक, तक, तक अपना साधन भजन ढीला नहीं करते भरे तब तक, तक पत्तल नहीं छोड़े मंजिल न आए तब तक, तक गाड़ी न छोड़े न किनारे न लगे तब तक नाव न छोड़े, ऐसे दि, दिल भर के किनारे न लगे तब तक, तक साधन नहीं छोड़े आँग। आँग। आँग। आँग। लोग तो कर्म को भी साधन बना लेते मन भावन कर्म तो मूर्ख भी कर लेगा लेकिन जो कर्म मिला है उसको मन भावन करके करे उस कर्म में ही शोभा ले तीन तीन औरतें होती समता सुहृदता और ये क्या माइक का आवाज ज्यादा करता वो त्यागती नहीं समता सुहदता और प्रसन्न रहता है सम रहता है और सबको अपना लगता है ज्ञानी तो स्वाभाविक स्ने करता है करता। इसलिए देखो लुधियाना वाले कैसे गुलगुल हो गए सुहृदता थी ने उनकी तकलीफ देखकर अपन चलो भाई तबियत भी थी होने की बात सूर्यदता होती है तो सूर्दता समता और मुदिता प्रसन्नता एक यानी की तीन स्त्री होती है आत्मविता की माई माई तो शरीर की होती है हमारी थोड़ी पत्नी है माई माई तो शरीर की पत्नी है हमारी पत्नी है तीन है सूर्यदता मुदिता और समता हम्म के कंठ कंठ में में लगी रहती है। में लगी रहती रहती है है वो पत्नी ज्ञानी के कंठ में वो पत्नी लगी रहती हृदय रूपी कंठ हम हे राम देवताओं का राज्य मिल जाए इंद्र फिर भी इतना प्रसन्न नहीं होता तो नाच गाना देख के फिर प्रसन्नता ढूंढता बिचार सुंदर स्त्रिया गले लगती फिर भी उतना प्रसन्न नहीं होता फिर वो सेक्स करता ज्ञानी है मौज लगी भैया ग्या, ज्ञानी होने में जैसी मजा है सब कुछ भी होने में मजा नहीं आत्म ज्ञान पाने में जो मजा है ऐसी मजाक किसी में हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में देवता बनने में प्राइम मिनिस्टर बनने में कोई मजा नहीं जो ब्रह्मज्ञानी को मजा होती है ऐसी मजा किसी के पास नहीं होती वापिस बुध रखे थे आए वापिस आएगी मौजा है वापिस बुधाओ हे राम जी ब्रह्म ज्ञान से जो आनंद होता है ऐसा किसी से नहीं होता निरावरण स्थित होने से जो मिलता है सुख और ज्ञान और ऊंचाई ऐसी और किसी साधन से नहीं मिलती इसलिए निरावरण होने के लिए विचार रखे काम क्या सेवा क्या फिर सेवा तब तो क्या जब सत्संग की बात आए तो सत्संग ये सत्संग की बात को पकड़ के अपनी बना ले ऐसा नहीं सुन शरीर वाइडियो में जो वचन सुने उसको अपना बना ले उसके ऊपर कम हो जाए ऐसा ठीक है जैसे वो ढोर होते न ली लगी थोड़े चले नहीं तो बैठे एक आदमी ने कहा कि देखो हम है सौदा करिए हमारी गायें हैं बैल हैं इनकी जरा चौकी करना बोले से कितनी देर चौकी करना बोले जब तक ये खड़े हैं तब तक तुम चौकी करना ये बैठ जाए तो तुम सो जाना तेरे को इतने पैसे दे तो खुश हो गए मैंने का पग तेरा इतना करेंगे रात को जो हमारे बैल है बछड़े है गाय है हम मालधारी लोग हैं जब तक ये खड़े जब ये बैठ जाए हमारे ढोर तुम बैठ जाना सो जाना अब उसने देखा कि कुछ पदारे बछड़े तो बैठे बैठे बैठे कुछ बैठे बाकी के कुछ थे तो उनको करके बिठाया तो कोई तो बैठे, फोन करे में वो जो बैठे तो में दूसरा उठ जावे दूसरे को बैठा तो तीसरा उठ जावे कोई बैठ बैठ के तो उठ जाए ऐसे करते करते देखा कि एक महीना पूरा हो गया सब दौर तो नहीं बैठे एक दिन उसने थान लिया खूब खिलाया पिलाया कि आज जल्दी बैठ जाए तो मैं सो जाऊ रात पाली कर करके ठन पे खिलाया पिलाया सब बहुत सारे डोर बैठ गए फिर भी पांच पंद्रह बछड़े करे उनको बिठाते बिठाते निकल गया। एक बछड़ा था वो बैठ नहीं रहा था तो उसकी पूंछ पकड़ के दबाके धमाके दवाक से बैठा जब जोर से धमाके से बैठा तो सब उठ के खड़े हो गए वापिस कभी ऊपर आप क्या कहे हो ऐसे ही वो विघ्न जाए फिर आदमी आराम से जिएगा वो एक 25 उसको दबाव तो खड़े हो जाते वापिस राम जपता हुआ चला जाता है राम जब हो दूसरे सुनाते राम राम संग है सत राम संग है राम राम सत्य आखिर ये ग दूसरे राम जपाते के, के रहे दूसरे ना राम मुर्दे को दूसरे जपाते राम? को राम जपा। नहीं जपता कभी जपेंगे राम मैं बोलता हूँ सुरेश को भाई कब राम जपेगा बोले जब ही साईं मैं क्या कैसे जपेगा बोले जैसे साईं जपाएंगे तो तू अब तक तो लोगों को क्या जपाता है राम जपो प्यारे जो न जपे राम वो धरती के बहा <laughs> राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे तुम भी जपो राम प्रभु तुमको भी तारे दूसरों का राम जपाए है खुद जपो हम्म तो राम तो जप रहे राम को जपना क्या है राम क्या है जपने वाला क्या है उसको खोज के जपो राम नाम रट रहे राम जपना अलग बात है राम नाम रटना दूसरी बात है राम जपो प्यारे बोलना एक बात है राम को जपना दूसरी बात है अभी तक राम नहीं जपा वापिस ने और दूसरों को बोलता है राम जपो जपो राम जो न जप धरती के बाहर राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तार तुम भी जब तो राम तुम को राम प्रभु तुम खो भी पत्थर आ गया खतरा में क्या क्या बोले राम प्रभु खूब जप खूब जपो कभी तो राम के तुम कारण जब राम तो जप स्न दान तप से भी इतना पवित्र नहीं होता जितना ज्ञानवान के वचनों से पवित्र हो जाता ज्ञानवान के वचनों से ही राम जप रहता है मैं वापिस राम <laughs> अरे ताड़ी है ना नहीं है संसार में पच पच के मर रहे दो रोटी के लिए खप रहे दो जोड़ी कपड़ों के लिए जिंदगी पूरी कर देते दो बच्चों को पाल पोस के ही जिंदगी खत्म कर देते बड़े अभाग है बेचारे मेरी बूगी का मृग होना तो अच्छा है लेकिन अज्ञानी मुठो का संग होना अच्छा नहीं है तो अज्ञान ही भरेंगे खोखड़ी में ये हो गया ये हो गया इसने ऐसा करा उसने ऐसा खाया मैं ऐसा करा मेरे पैसे ले गया मेरा फुलाना चला गया मेरी छोरी इतना पड्डी है मेरा छोरा ही ये पड्डा है मैं ये कर दिया वही जगत की सत्यता ही घुसेड़ेंगे अज्ञानी से बात करो ना तो जगत की सत्यता ही गुजरेगा जो सत्य है ही नहीं उसी की बात बोलेगा उसी की बात सोचेगा उसी की बात सुनेगा जो मिथ्या संसार है वो ही बकेगा अज्ञानी सत्य आत्मा की बात तो जाने ही नहीं सुने ही नहीं पचे ही नहीं बड़े अभावी है अज्ञानी बस इसी कहते वही संसार के बंधन बढ़ाने वाली बात करे बंधन बनाने वाले चश्मे के लिए हाँ, मजा आ गया जरा ज्यादा खा पी के दिन को सो तो बन जाएगा ओमा माय मिट गए दुख चोरी कर लिया तो दुख मिट गए धूंग कर लिया तो दुख मिट गए शादी कर लिया तो दुख मिट गए बेटे हो गए तो दुख मिट गए नौकरी मिल गए तो दुख मिट गए चलो मिनिस्टर बने, तो क्या दुख गए, बन तो मिट गए क्या तो दुख, दुख? कलेक्टर बन गए दुख मिट गए ये बन गए वो बन गए दुल्हा बन गए गया बन गए अभी के जरा मार लगता है है लेकिन थोड़े दिन बाद देखो क्या होता ए, भी भी भी बाहर से फूल, से तो टेंशन ही है रहते बिना आपा चीने भ्रम की बिना अपने आत्मा को पहचाने दुखों का अंत नहीं होता पूछो भरत को इसीलिए तो चौदह साल बैठ गया था राम जी की खड़ाऊ लेके नहीं बैठा था भारत बैठ गया था ना चौदह साल राम जी की खड़ाऊ लेके ज्ञान के लिए आत्म ज्ञान के बिना दुख नहीं मिटता कभी न छोटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं आप देखो सेवा करते आश्रम में रहते तो ऐसा कितना ऊंचा सत्संग मिलता कितना फल मिल रहा है सेवा सुना उसका प्रभाव कोई कम होता है क्या खाली सुनने का इतना प्रभाव अमल करे तो यही हो जाए साक्षात नहीं तो अभी मरने के बाद ब्रह्मलोक में तो जाएगा ही दिव्य भोग भोगेगा फिर भी अच्छे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ सुन सुन के पता चल गया कि कितना भी भोग पोलम पोल है तो आशत नहीं होगा बड़े अभागे संसारी चीजों में जो आस नारायण नारायण नारायण नारायण थोड़ी देर के लिए लगा गया आश सुखी की फिर भी उनसे विमुख हुए बिना आत्म पद नहीं मिलता राजाओं को राज मिल गया आश किया फिर उनसे विमुख हुए तभी आत्म पद मिला उसी आत्मपद को को पाकर मैं शांति युक्त और हर्ष शोक से रहित हुआ लक्ष्मण बोले, हे सूर्य एकत्र उदय होकर भी के तम को दूर नहीं कर सकते पर तम तुमने दूर किया है सहस्त्र चंद्रमा इकट्ठे उदय हों, तो भी हृदय की तपन निवृत्त नहीं कर सकते पर हमने संपूर्ण तपन निवृत्त की है हम निताप पद को प्राप्त हुए हैं संताप पद कोई ताप नहीं कोई संताप नहीं वो आत्म ताप संताप तो मन में होता है शरीर में होता है पित्त प्रकोप शरीर में होता है अशांति मन में होती है। उसको देखने वाले मृताप का ताप संताप कुछ नहीं होता उसमें मन को त्रास कहना हरी भज मना oh allah tumhe to hi aao suno hari allah mere hi राम गौ रावण गौ राम गौ रावण गौ का बहु परिवार कहना पथिर कथ नहीं ख जो संसार हरि हरि हरियो संगीत साथी चल गए सारे साथी चल गए सारे कोई न निधियों सा थान यह विपत् एक, एक रघुनाथ रा हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरिओ भैनासन दुर्मति हरण नाशन दुर्म सफल हो वहीं सबका वहीं हरिओ तिरत प्रभु आईय परियों तव शरणारणपति प्रभु बेनती मेनती तू अपनी भगतियाए अपनी भगतिया प्रभु प्रभुवे नती रेरा मानिकी प्रभु बनती तू अपनी भक्ति लाए मम हृदय भवन प्रभु तो तोरारा दय भवन प्रभु तोरा तोरा बस आई बहुचोरा मम हृदय भवन प्रभु तोरा ता बसे आई बहु चोरा मैं कल अमित बट मारा तू तो सुनत नहीं मोरी पुकारा राम करो संभारा नाथ मोए भय हो तपारा देगी करो संभारा रघुनायक बेगी करो संभारा कल युग में थोड़ा बहुत भजन करते तो कलयुग हमारी मति हर लेता है साधन मार्ग से गिराने के लिए बुद्धि में काम क्रोध आदि भर देता है करा, करा, करा देता है फिर चलते हैं, फिर थोड़ा कठा होता है फिर बुद्धि पूर्वक हुए हैं पुरुषार्थ से थोड़ा बहुत विकारों से बच भी जाते लेकिन जब तक विकार बुद्धि से नहीं निकले तब तक फिर भी भक्त साधक बेचारा फिसल पड़ता है बड़े बड़े जती जोगियों को भी फिसला देते है तुलसीदास जी कहते हैं तेरा घुनायक वेगी करो संभारा ये मेरा हृदय अब तेरा भवन है तेरा घर है प्रभु नम हृदय भवन प्रभु तो रा बसे आई बहुचोरा कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ कभी मोह कभी अहंकार कभी एक साथ में इस प्रकार हमको बार बार पटकते रहते हैं भगवत कृपा महापुरुष की कृपा बिना बुद्धि से ये विकार नहीं निकलते बाहर से तो विकारों से हम बचकर दूर रह जाते अकेले में रह लेते संपर्क होने से विकार बढ़ते हैं, निसंग होने से विकारों से थोड़ा बहुत बचते लेकिन बुद्धिपूर्वक विकार तो प्रभु तुम्हारी कृपा से निकले तुम्हारे नाम का जप हो सात्य हो तब बुद्धि से काम निकलता है जगत में तो श्री राम जी जैसे ऊंचाइयों को छूने वाले समर्थ श्री राम और उनका परिवार भी चल बसा उनका साकार बेतरा और रावण जैसे आसक्त पुरुष भी चल बसे ये संसार स्वप्ने की नाही है इसको सत्य मानता है वो महामूर्ख है वशिष्ठ जी कहते सत्य अपना एक परमेश्वर आत्मा है उसके सिराय बाकी पानी में बुलबुलों की नाई जैसे जल में बुलबुला उपजे दिन से नीत जग रचना तहसीर रची जान ले रे मीत अरे मना तू तो जान ले भाई वे धनभागी हैं जिनको अहंकार अथवा देह अध्यास नहीं सताता लोगों के सामने झुक सकते हैं नम्र सकते हैं। जो नमे वो प्रभु को गमे अहंकारी क्या नमन का जाने आयु विद्या यशो वलम चत्वारी वर्णन माता पिता हर गुरुजनों को प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल चारों बढ़ते हैं जो नमता है जे नमे ते प्रभु को नमन करके भगवान बेकारों से रक्षा कर अहंकार से रक्षा कर जगत की आसक्ति से रक्षा कर ध्यान लगाना अच्छा है लेकिन विकारों से बचना उससे और अच्छा है और विक्षेप रहित स्थिति में टिके रहना वो हो सर्वोपरि है आकर्षण के समय आकर्षण रहित होना उसका एक उपाय है कि देव आकर्षण रहित सत्ता स्वरूप परमात्मा है उसकी प्रीति उसमें स्थिति हो जाए लाख रूपए कर ले प्यारे कभी न मिल सही यार बे खुद हो जा देख तमाशा आपे खुद दिलदार अपने इस देह के आम को छोड़कर परमात्मा आम में शांत होता जा फिर की शांति मस्ती और मती की ऊंचाई आ जाती मति दुर्बल होती है तो मनुष्य खींच लेता है और मन को इंद्रिया खींच लेती है इंद्रिया विषय में मति रहे रहे पुष्ट मन बनता है इंद्रियों के धोखे में नहीं आता फिर गिरता है कभी तब उठता है फिर गिरता है उठता है जिससे बच्चा चलते चलते कई बार गिरता है दौड़ भी लगा लेता है, में, में, भी पा लेता है। जो अभी हरी में दौड़ के नंबर पा रहे है वे कई बार गिरे होंगे चलते समय बचपन में ऐसे ईश्वर का रास्ता है चलते पिसलते चलते फिसलते चलते फिसलते ऐसा कोई माई का लाल नहीं आ होगा कि भाई चल पड़ा और फिसला हो फिसलाहट तो आती होगी लेकिन फिसल कर जो निराश हो जाते हैं वे अपना कला घोटते जो फिसल कर फिसलते ही रहते हैं वो अपनी दवाई करते हैं जो फिसल कर प्रभु का आश्रय लेते सत्संग का आश्रय लेते हैं नियम और व्रत का आश्रय लेते हैं वे धन भागी देर सबेर पहुंच जाते हैं। जो फरियाद करते रहते वे बेचारे उलझ जाते हैं कहा बे अर्जुन लूटिया वही धनुष वही बाढ़ जब लूटे तब लूटे अब तु काय को अपने को लूटे चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई तो सुख दुख जड़ चेतन के दो पाटो में सारे पिसे जा रहे कोई हैं जो अपने चेतन में टिक जाते चक्की चली तो चालन दे तू का रोहे लगा रहे तुकील से तो बाल नबा का हो तू अपने परमात्मा सत्ता से लगा रे भैया बहन तो लगे रहे बेटा परमात्मा सत्ता से फिसले तो फिर लग फिसले फिर लग फिर लग फिर लग जैसे बच्चा चलता है गिरता है फिर चलता है गिरता है चलने की गाड़ी लेके चलता है वहां भी गिरता है फिर भी चलना नहीं छोड़ता है तो वो दौड़ता है आप भी ऐसे ही करके आए हो नारायण नारायण नारायण नारायण जो सत्संग नहीं करता वो कुछ समय जरूर करेगा अकेले में बैठकर साधन भजन करना अच्छा है लेकिन दोष दोषों का पता बिना सत्संग के नहीं मिलता दूसरों को उखाड़ने की युक्ति बिना सत्संग नहीं मिलती और सामूहिक सत्संग में ध्यान और जप में का फायदा अकेले में नहीं मिलता इसलिए सुखदेव जी जैसे महान परमात्मा रथ महापुरुष ब्रह्म सुख में निमगना कहीं जाते नहीं थे गृहस्थे के यहाँ उतनी देर ठहरते जितनी देर वो गाय का दूध फिर लिया और ऐसे महाराज भी सत्संग में शराबोर होते हैं, भागवत की कथा करने से भक्त गुणगान भगवान की ओरी बुरी प्रशंसा लीला अनुवाद गुण अनुवाद मन चुप नहीं बैठता उसे खुराक चाहिए तो खुराक वो दो जो भगवत भाव का प्यारा बन जाए वृत्ति में भगवत भाव आना चाहिए वृत्ति शांत करता वृत्ति को विषय विकारों में फंसाता है वो भोगी है वृत्ति को नियम और कर्म धर्म में लगाता है वो धर्मात्मा है वृत्ति को एकाग्र करता है वृत्ति का पेट खाली करता है वो योग अभ्यासी है। वृत्ति को भगवत भाव से भरता है वो भक्त है लेकिन वृत्ति जहाँ से उठती है उस अकाल पुरुष में जो स्वहम स्वभाव में झपता है वो ब्रह्म वेता ब्रह्म ज्ञानी धीरे धीरे यात्रा करते करते वहां का लक्ष्य मनना चाहिए लक्ष ऊंचा होना चाहिए लक्ष्य न उजल होने पाए कदम मिलाकर चल सफलता ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म परमात्मा का चिंतन ब्रह्म परमात्मा का रस अद्भुत सामर्थ्य देता पंद्रह पंद्रह सप्ताह उसी में छुपी है जैसे बीज में टहनिया डाल पत्ते फूल फल और अनंत बीज छुपे ऐसे भगवान नाम और भगवत चिंतन में अनंत योग्यताए छुपी है उसका फायदा ले व्यर्थ समय ना गवाए हमारा मन के लोग ही इधर उधर की बातों में पड़ते है इधर उधर की चर्चा में लगते चलती भगवत सब लवन दया जो भगवत पदार्थ से भगवत सुख से, से लवनष मात्र भी चलित नहीं होता वो वैष्णव में भक्तों में अग्र है भगवान करे कि हम भगवान के सिवाय किसी वस्तु का महत्व न समझे भगवान करे कि किसी पदार्थ का महत्व ना समझे भगवान करे कि किसी नाम और रूप का महत्व ना समझे भगवान ही मात्र पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति करते स्थिति करते पे करते ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा में शांति मिलती रहे ओम शांति शांति, शांति, साढ़े सात बज गए शांति, हो उसकी बुद्धि निर्मल होती उसका मन निर्मल होता है निर्मल मन जन सोम भगवत प्राप्ति की प्यास जितनी तीव्र उतना मन निर्मल नगद प्राप्ति के प्यास नहीं तो पापी मन है जिसको दुनिया की चीजों की पास है वो उसको बहुत दुख है जिसको खाने की पीने की देखने की भोगने की रुचि है दुर्भाग्य काफी जिससे भोग खाया जाता है वो मन बुद्धि सब मिथ्या है लेकिन सत्य तो है मैं तुझे कैसे पाऊ कैसे जानू मैं पुकारो प्रयास पुण्य पुंज पाएगा समय बीता जा रहा है राम तो रात को बीच बीच में उठ के रोकते थे कि आज की रात भी बीती गई तेरी मुलाकात नहीं हुई और तो कितनी रातों बीती हुई कश हुआ तो नहीं दूध में बातों पर रहो मांगों पर रहो दूध लिखा आवाज देखती थी तो तो सुबह तक जाता था माइक बहुत ज़्यादा बार बार बोलना पड़ता है बहुत गलत हो ऐसा भी ऐसा कैसा ऐसा वेरा तू ध्रुव को मिला तू पहच को मिला कबीर जी के हृदय में प्रकट हुआ तो प्रभु मेरा हृदय तेरे लिए नहीं तड़पता मैं क्या करूं तू ही तरफ दे दे तू ही कर जैसे बच्चा नन्ना नहीं चल सकता तो माँ बाप को पुकारता है ऐसे भगवान को पुकारते पुकारते रोते आंसू बहाते बहाबले में पढ़े थे गणित के बड़े अच्छे विद्वान प्रोफेसर से लाहौर कॉलेज देखो नादा जीवन जो रब बिना कारण के जीवन को जो भगवत प्रेम के बिना जीते नूर बेनूर भले जिस नूर में पिया का प्यास नहीं दिन खेती के बाहर किस काम के बाहर करते खेती के लिए ऐसे जीवन रखते है परमात्मा अनुभूति के लिए परमात्मा के तरफ नहीं चला तो फिर जीवन किस काम का खाना पीना किस काम का आखिर तुम जो एक पौर भी खाते हो तो किसी न किसी के मुंह से छीना झपटी किया हुआ है कई जीव जंतुओं को मारकर कई पक्षियों को भगाकर कई बच्छरों को माँ के धनों से दाखिल कर तुम्हारे न लाया जाता है अन्न फल दूध आदि एक कोर भी छीना झपटी के बिना नहीं आता तुम जो खा रहे हो किसी न किसी के मुंह से छीना झपटी करके तुम्हारे तक पहुंचाया जाता है उसका पेट क्या करते हो का पी के उसका रस बनता है काम में क्रोध में लोभ में मोह में आंकार में जगत के बड़बड़ में जाता है कि ध्यान में जाता है। है। एक कौर तुम चाहे चाहे मिठाई का खाओ घूंट दूध पियो, किसी ने किसी बच्छरे को बच्छरे के को के छीनकर तुम्हारे तक पहुंचाया कोई फल खाते हो तो जीव जंतु और पक्षियों के मुंह से छीनकर तुम्हारे तक लाया गया अन्न खाते हो तो जंतो को मारकर उनके जंतों से छीनकर पक्षी और जंतुओं से तुम्हारे लाया जाता है और उसका तुम बदला क्या लेते हो पी के खाद बनाते हो या अजीर्ण होता है एसिडिटी बनाते हो या ठीक ठीक मांस से खाते हो बचा रस बनाते हो रस स्वरूप में लगाते हो तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में करनी करनी आपके के के दूर अपनी करनी से तुम अपने को परमात्मा के निकट पाते हो और अपनी हल्की करनी से आप परमात्मा से और गुरु से अपने को दूर पाते हो जो नरे भाव सागर नर समाज असपाई शो कर मंद मती आत्महन अध वो निंद है, मंद मती है कृतघन है मर का है सृष्टि की चीजों का दुरुपयोग करता है खाद बनाता है माँ का यौवन व्यर्थ किया उसने माँ के पेट में रहा माँ को पीड़ा दे के पैदा हुआ व्यर्थ जिया हो अभी भी जीता है तो कई जीव जंतुओं को मार कर जीता है व्यर्थ हो गया जीवन जिस वृक्ष में फल नहीं लगे वो निष्फल है जिस वृक्ष में फल लगे वो सफल है ऐसे जिसके जीवन में भगवत फल नहीं लगा भगवत ध्यान भगवत ज्ञान भगवत रस के फल रसी ले नहीं लगे उसका जीवन क्या है ऐसे तो जीने को बहसे कुत्ते गद्दे घोड़े भी तो जी रहे क्या हो गया उसके माता पिता रू कुल धन्य है जिसके हृदय में गुरु भक्ति है भगवत भक्ति है। रूखे चले चबाये प्रभु के गीत गायेंगे नरेंद्र तो राम कृष्ण के चरणों में जा पड़े भगवत ध्यान करते करते जब भूख लगती तो फिर रोटी कौन बनाए समय खराब हो भिक्षा मांग के आते वो जमाने में मिट्टी के तवे थे मोटी रोटी बनते थे ले आते चबा चबा के खाते बाकी की तांग दूसरे दिन उसी से गुजारा करते कौन जाए मांग मांगने समय खराब होगा कभी कभी सूखी रोटी चबाते चबाने उस युराज के मसूरों से खून आ जाता ऐसा करके महापुरुषों ने ध्यान भजन में गहरी यात्रा आश्रम में बंगाल है तो चावल बनते नमक डालने को नहीं होता था कभी कभार दो पैसे की शेर सब्जी आती थी बैंगन की हुआ कैसे कैसे जिए और कैसे कैसे लगे रहे और तो कितने ऊंचे पहुंच गए जो समय का सदउपयोग तो करता है ऊंचे में ऊंचा उपयोग है उसको ऊंचा फल मिलता है सबरी विलन बुहारी करती लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए उसकी पूजा बन जाती है जो सेवा को पूजा मानते वो सेवा को महत्व तो नहीं जानते सेवा को सेवा नहीं समझते जो डालते हैं, वो सेवा का महत्व तो नहीं समझते सेवा सेवा सेवा सेवा करके बखान करते सेवा को कटर दे दे। सेवा तो को को में डाल देते तो तो आनंद पाने के लिए। सेवा तो सेवा के को के लिए लिए सेवक सुख कर्म तो जड़ है कर्ता की अपनी भावना है एक मकान बनना था बाबा गया बोले की मजदूरों से पूछा क्या कर रहे क्या करें बो जा पत्थर तोड़ रहे अपना भाग्य तोड़ रहे महाराज मजदूरी करके मर रहे और क्या कर रहे बड़ा हाल, महल बनना था दूसरे कोने कुछ और मजदूर थे उनसे पूछा क्या कर रहे बोले बाबा रोजी कमा रहे हैं गुजारा के रोजगार कर रहे है थोड़ा सा और कोने में गया तीसरे वजू से पूछा क्या कर रहे हो उन्हें महाराज महल बना रहे हम लोग किसका है बोले किसका है लाला का है सेठ जी का महल है और सच सेठ में भी बैठने वाला मेरा लाला है लाला का महल है सेठ का परिवार भी बैठेगा लाला लालियाँ ला तो उनमें मेरा लाला ला है लाला ला का महल बन रहा है चौथे से पूछा क्या करे बोले महाराज मंदिर बना रहे है अरे बोले सेठ का बंगला है बोले सेठ क्या सेठ के रहे मंदिर में तो देव बैठा है मंदिर बना रहे है मजूरी सब कमा रहे है लेकिन वो मंदिर की भावना वाले को अलग आनंद है महल की भावना वाले को आनंद अलग है रोजी वाले को ठीक ठाक कर क्या करे मरी तो यार सेवा करनी पड़ती है कठिन पत्थर तोड़ रहे हैं अपना भाग्य घुट रहे तो भाग्य ही घुट रहा है आप कर्म में अपनी निगाह कैसी मिलाते है कर्म में स्वार्थ रखते हो कपट रखते हो तो फिर कर्म खंडे बनाएगा खंडे में गिरोगे कपड़ तो और स्वार्थ कहीं सहित कर्म के तो किए कर्म ठाकुर ईश्वर की पूजा मानो तो जो कर्म करने में तत्पर है उसका ध्यान भजन भी तत्परता से होता है उसको सब समझ अच्छा समझ में आ जाएगा जो लापरवाह है अपने कर्तव्य में उसको सत्संग में भी रुचि नहीं होगी संध्या में पूजा में भी रुचि नहीं होगी जी चुराएगा बस दिया, दिया। आया तो आया नहीं तो बस राजा छापो के बैठ गए जगह है सेवक की और बन के राजा बैठ गए नाम राजा रखा तो क्या हो गया सेवक की जगह पे सेवक का स्वभाव नारायण नारायण और सेवा का अपना आनंद है सेवा से अपनी सूझबूझ बढ़ती है सेवा से आत्मा बल बढ़ता है सेवा से सद्गुण विकसित होते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण शांति हाँ जी नहीं ये बढ़िया बना यह बढ़िया बना फा गुजारे गुजारे के लिए गुजारे के लिए, लिए देख बुरी नजर से ना, ना देख भगवान को मिलेगा हरी, हरी, हरी. यह शरीर नाशवान है पर उसी शरीर में सत्य की भावना करके जो विषयों के सेवन का यत्न करता है उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है यह है जल जाएगा उसको सच्चा मान के इसके लिए जो प्रयत्न करता है कुट कपट करता है दगाता महामूर्ख है तो जो होगा आपको मिलेगा ही चाहो तभी भी आके मिलेगा प्रार्थ फिर कपट करके क्या करना आज कल तो सबकी खोपड़ी में कपट घुस गया जरा जरा बात में चल कपट दुखी है सारा संसार दुख की आग में पच रहा है नाशवान शरीर के पीछे मरे जा रहे है अविनाशिया में सुख को बोले जा रहे हैं हम राम जी, में होना ही बड़ी है, इनसे उपराम होना ही बड़ी उदारता है संसार के में होना बड़ी है, है, बड़ी बड़ी बड़ी इनसे होना ही बड़ी उदारता समझदारी है।, बड़ी समझ है। इससे मन को वश करो जिसमें तुम्हारी जय हो जिस जिस और मन जाए उस, उस और से उसे रोको जब दृश्य जगत की ओर से मन को रोकोगे तब वृत्ति ज्ञान ज्ञान की की ओर ओर आएगी जब आई आए, तब परम उदारता प्राप्त होगी और शुद्ध आत्मसत्ता का अनुभव होगा बिल्कुल सही बात है जहां मन जाए वहां से अपने समित में आ तो शुद्ध संबित का अनुभव होगा परमात्मा का साक्षात भाषा बन जाए, अबुद्दी धीरे-धीरे धीरे अभ्यास करके अबुद्दी भी महान बन जाए। पर ये कपट रखने वाले साही के ना खबर पे ही मार रखूँ मार रखूँ, ढांढ जन मन में भी साक्षात कारना चिना, खनाई को उठाए बले। चल कपट चिद चल चिद्ध कपट मोहे स्वप्ने ना भावा। वापस, चल चिद्ध कपट मोहे ना आत्मा के प्रमाद से जीव को कष्ट होता है जो अपनी विभूति विद्या को त्याग कर प्रसन्न होता है और फिर संसार के क्रूर मार्ग में कष्ट पाता है वह मनुष्य नहीं मानव मृग है वह संसार रूपी वन में भटकता कष्ट पाता है जब प्यास से व्याकुल होता है तब जल की ओर दौड़ता है पर जहाँ जाता है वहां मरुस्थल की नदी मृग मरिचिका ही दिखती है जल नहीं प्राप्त होता हे राम जी, जो पुरुष इंद्रियों के इष्ट विषयों को पाकर सुख नहीं मानता और अनिष्ट विषयों को पाकर दुख नहीं मानता इनके भ्रम से मुक्त है और बड़े भोग प्राप्त हो तो भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता बड़े भोग प्राप्त हो जाए बड़ा यश हो जाए फिर भी अप...